सर्वभूत गुहाशयम् सर्व नमा भगवत्म सर्वद्विदे नमः भगवान शंकर चर्च के द्वारा प्रणीत यो तो है कि भिन्न-भिन्न इस आत्मज्ञान प्राप्त करने के अभ्यास क्या करना चाहिए उसी को, को लेकर ही इस ग्रंथ में उपदेश है एक एक करके दिखाते आया छोटा छोटा करके एक एक कि हमारा सबसे इंपोर्टेंट चीज है जी शरीर में नहीं हूं इसलिए जो दृष्टा विज्ञाता ये कौन है उपाधि के साथ उपाधि के साथ ही इसको सब नाम नाम आता है समस्त रूप से नहीं संसार सागर से पार जाना चाहते हैं कौन जाना चाहते है यदि स्थूल शरीर होगा वो पे जल जाएगा वो तो नहीं जा सकता यानी कि इसके अंदर कोई एक तत्व है उपाधि के साथ अपने को बंधन से इस प्रकार से जैसे अभ्यास हो जाएगा इसको देखना तब ये दृश्य हो जाएगा और मैं इससे भिन्न दृष्टा मात्र हूँ इस प्रकार निश्चय हो जाएगा मन और वो दृष्टा जो है सभी में एक ही है सभी शरीर में परमाता उपाधि के साथ अलग अलग प्रति होती है परंतु आत्मा शुद्ध चेतन व्यापक जो साक्षी है साक्षी एक ही है इसलिए तो उस समय क्या होते हैं मैं और मेरा ही भाव चला जाता है क्योंकि जब मैं ही अकेला हूं तो मेरा कुछ आपसे भिन्न करके वो तब तो उसमें मेरे मत तो बुद्धि होती है जब मुझसे भिन्न करते कुछ संसार में है नहीं तो हमें मम अहम व्यक्ति जो बाब तस्मिन कश्य को तो भग जिसमे करता कर्म फल उसका अभाव है और वही एक अकेला ही व्यापक है बाहर अंदर से वही है तो उसमें मैं ये हूँ ये मेरा है इस किस प्रकार की बात कैसे किसके अंदर हो सकती है है मैं मैं मैं और मेरा, मैं और मेरा मेरा भावना ना कि अज्ञान से शरीर को मैं अशरीर के साथ संबंध रखने वाले वस्तु को ये मेरी है तो ये मेरा है इस प्रकार के विचार मन में आता है वो अज्ञान से अभिद्या प्रकल्पित है आत्मा एकत्र देखो तो फल जब अज्ञान नाश हो गया की आत्मा अकेला आत्मा में कुछ भी नहीं है इस प्रकार भाव को जब हम प्राप्त कर लेंगे तब फिर जाएगी मैं और मेरा कहाँ रह तो जाएगा दोनों ही नहीं रह जाएगा और तब बीज की अभाव होने से ऐसे फल नहीं मिल सकता और तब भी जल जाने से इसी प्रकार से जो बीज है अज्ञान अविद्या ये आत्मा के यथा तो स्वरूप की बोध से जब अज्ञान नाश हो जाता है फिर वहां पर फल से मतलब अज्ञान के जो फल से हम आपको नहीं हो सकता वो नहीं हो सकता यहाँ तक कल हम लोग को आगे समझाते बोलते हैं देखो दृष्टि श्रोत्रे तथा मंत्रे विज्ञातरम दृष्टान तस्मा तस्मा दृष्ट दृष्टि तथा मन्त्री, मंथ विज्ञावर दृष्टादी नस्ह दृष्टि मंत्री विज्ञात्री अक्षरम इस वो तत्वित व्यापक तत्व उपाधि के साथ, तो साथ मतलब उसका अपना कोई अंग नहीं है है शरीर के अंदर बैठा हुआ अब जिस शरीर के अंदर है उस शरीर का धर्म से दर में आता है दृष्टि श्रोत मंत्री अक्षरम दृष्टांति अन्नत जसमान क्योंकि इसके बिना उसको समझने का दृष्टा कोई रास्ता नहीं है इसीलिए दृष्टा देखिए इधर तो बोल रहे दृष्टा और इधर बोल रहे अक्षरम देखो यदि जो हमारा जो व्यवहारिक बुद्धि के साथ जो दृष्टित्व तो आता है वो दृष्टित्व तो, तो कुछ दिन में जो आँख खराब हो तो जाएगा कुछ होगा तो दृष्टित्व तो चला जाएगा परंतु तो वो चाहे काम कर रहा है चाहे नहीं करके ये जो ये इसको जो देखने वाला है उसका दृष्टि कभी भी कोई परिलोप नहीं होता उसका दृष्टि में कभी परिवर्तन तो नहीं होता उसका दृष्टि में कभी घटते बढ़ते नहीं देखने वाला सुनने वाला मनन करने वाला समझने वाला ये सब उसी अक्षर तत्व तो उपाधि के सहारे बोला जाता है अब जो उसमें से उपाधि को अलग कर देने से शुद्ध अक्षर तत्व तो का बोलता शुद्ध अक्षर तत्व दृष्टि दृष्टि के सहारा लिए बिना उसको समझना संभव नहीं होने है। हो जो मतलब जो रही, है, है। के कारण जो क्षय वही मेरा स्वरूप है परंतु उपाधि के माध्यम से वही में जो है दृष्टा स्वता मनता अभी दृष्टि का दृष्टा श्रुति का स्वता मतिका मनता इस प्रकार से विज्ञाति की विज्ञात इस प्रकार से अपने को समझना है और तब क्या हो एक अलग अलग शरीर में अलग अलग प्रमेता प्रतिति होने पर भी अथवा होने पर भी परंतु साक्षी रूप में जो बैठा हुआ है वो सभी शरीर में एक है इस प्रकार से क्योंकि अपनी व्यापकता देखने वाला तो सभी शरीर में कुछ ना कुछ देख रहा है परन्तु तो देखने वाला अलग अलग नहीं है तो अलग अलग इस प्रकार से अपनी व्यापकता भी समझ में आता अपनी पूर्णता व्यापकता, और तो में आता है, को नहीं आता। वो दो देखने वाला है ही नहीं इस प्रकार से किसी भी लोक में चतुर्दश तो भ कोई भी कुछ देख रहे हैं कोई भी कुछ जान रहे है तो वो उस शुद्ध चेतन तत्व की विद्यमानता के कारण ही जान पाते हैं और ये देखना जानना ये तो गुण की क्रिया है प्रकृति के बिकार होकर के साथ तो प्रकृति तो का कोई गुण के साथ हमारा संबंध नहीं है हमारा हम सर्वथा असंग है सर्वथा उत है इसको बार बार मनन करने पर विचार करने पर क्योंकि जिस समय प्रकृति के साथ हमारा संबंध छूटा हुआ होता है फिर भी उस समय मैं रहता। जो को मुझे समझ में रहता हूँ और हम उसको अनुभव करते तभी स्मरण करके बोलते नहीं सुषुप्त अवस्था में यही मैं था जो मैं गये में गया हुआ था वही मैं इस समय जो है जागृत काल में इंद्रियोंदि के माध्यम से तो स्थूल विषय तो देख रहा हूँ जागृत आदि जागृत समय में इंद्र के माध्यम से तो वस्तु को को तैयार करके सुख दुख समझ वही मैं जो है उससे भी सूक्ष्म भोग करता हूँ जब तो कुछ भी नहीं रहता फिर भी अपना अस्तित्व समझ में आता है सुख स्वरूप आत्मा के साथ मिल करके और अज्ञान आवरण के साथ इसीलिए तो मैं कुछ भी नहीं जाना आनंद से, नहीं जाना, अपनी को, और आनंद से था ये अपने अनुभव जो है उस समय आपको शरीर के साथ आत्मा छूट जाने पर भी वो जो आनंद है वो आनंद का अनुभव हुआ फल तो क्या होता है कि आत्मा स्वयं प्रकाश और आपने अपने आपे अपने, को जानते हैं। अपना अपने को जानने के लिए अपने को कोई भी जो जो है है की आवश्यकता नहीं है इस प्रकार इसके माध्यम से ऑब्जेक्ट भाग है, उसको हटा दीजिए और जो सब्जेक्ट भाग है उसी में मन को लगाने का कोशिश करे तो अनुभव में आ जाता है आगे और बोल रहे हैं सर्वमक्षरमेवातः दृष्टिवादिक्रियाम्क्षरवाथत्मर स्थवर जंगम सर्वमक्षरमेवातः में क्षर स्थवर जंगम च दस्तृत्वादी क्रियाम चाहे शरीर शरीरो चाहे चलने चलन फिरने वाला शरीर हो पेड़ पौधा हो चाहे पहाड़ हो उसका अंदर विद्यमान और सभी में कौन महाराज से चल रहे मेमोरी मतलब सपन और स्मृति के जो बीस और बीस माँ श्लोक पर अभी इक्कीस मे आया विद्या विदेश कौन सा कौन सा खंड में देख रहे हैं आप है? कौन सा खंड में देख रहे हैं आप उपदेश है? खंड हो गया अब देखिए ड्रीम एंड मेमोरी देखता हूँ अभी तक उसी पुस्तक से कम पढ़ रहे थे पेज 144 141 141 हाँ. वो, वो तो रामकृष्ण मिशन प्रकाशन होगा उस होगा उसमें शायद आपका तो आपके पास कौन हाँ सा पुस्तक है मुगाई वाला मुगाई वाला ठीक ठीक स्थावरम जंगमम चैव दृष्टि क्रियायुतम क्षरम हो चाहे अपने जगह में हो चाहे तीर्थ यात्रा में चाहे जो तुम मैं तो हमेशा दृष्ट हूं मुझ में कोई क्रिया नहीं है स्थावरम जंगमम चैब चाहे स्थावर मतलब जंगम मतलब चलने वाला एक धातु से बनता है गम धातु से बनता तो स्थावरम जंगम चैब जब सभी में ये देखने की की समझने क्षमता सबको दिया सभी को चाहे पेड़ हो चाहे एक जगह हो हो करके मतलब हो। तो चलने वाला वाली मत देखना मतलब समझना सब सबको दिया भगवान देखने की तभी तो जो है चलने वाले तो देख के ही चलते हैं और स्थावर को भी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो उनको समझ में आता है ंगम जब दृष्टि सर्व अक्षरम एव अत सर्वस्य आत्मा सभी के अंदर आत्म से नहीं अक्षर इसलिए वही जो सब क्योंकि मैं अपने शरीर में दृष्टि तो मुझे समझ में आ रहा है शास्त्र बोल रहा है कि एक से भिन्न दृष्टा कोई नहीं है यानी की सभी जी न्यूटो कैसा हो गया अभी अभी आया अभी तो चाहे अभीम शरीर हो चाहे जंगम शरीर हो, हो, सभी में। मतलब मतलब स्थिर रहने वाले वाले, चलने फिरने वाले। मतलब देखने की शक्ति तो भगवान ने सबको दिया ये जो हमारे वैज्ञानिक सिद्धांत हो जो सभी के अंदर वही चेतन तत्व विद्यमान है सच्चिदारा सभी में विद्यमान है इसीलिए सर्वम अक्षरम एवं अथ सभी में वही अक्षर तत्व विद्यमान है और यहाँ पे हमको समझ में आता है कि मैं देखा मैं जाना तो वो मैं जो है जो सर्वस्व आत्मा अक्षरम तो हम सभी के अंदर जो मैं आत्मा है वो ही मैं इसीलिए भगवद गीता के तेरहवे अध्याय में जब भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं क्षेत्र चापी माम गिद्धि सर्व क्षेत्र समस्त क्षेत्र में क्षेत्र अलग अलग है पर क्षेत्र एक ही है वही जो है भगवान की स्वरूप है जो आत्मा है वही क्षेत्र वही भगवान स्वरूप है जंगम जीव जीव हो चाहे चलने फिरने वाला हो सूक्ष्म शरीर जब तक वहाँ आता है उसी अंदर से देखता रहेगा और सूक्ष्म शरीर के अंदर जो है वो अक्षर तत्ता है जिसके कारण स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर से व्यवहार कर पाते हैं इसलिए जो है यही अपने की बार बार करके ही विचार करना है एक शरीर में सभी शरीर में दृष्टा जो है उपाधि के साथ जो दृष्टित्व है वो अलग अलग है, है परंतु उन सबको समझने वाला अंदर जो चितन तत्व है वो चितंत तत्व जो साक्षी रूप में मैंने समझा की नहीं समझा क्या देखा क्या नहीं देख पाया क्या समझ पाया वो जिसके रहने के कारण हमें समझ वो साक्षी सभी शरीर में एक ही है और वो साक्षी अक्षर है है उसमें कोई, नहीं है, कोई नहीं है ना चय नहीं है हमेशा एक रूप इतना दिन से सूर्य प्रकाश दे रहे जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश में कोई कमी नहीं होती न फ्यूज होते हैं न टूटते हैं टूटते हैं सामान हो जाते हैं पर इसी प्रकार सूर्य को भी प्रकाश देने वाला जिसकी सूर्य प्रकाश सूर्य जिसके कारण प्रकाशित कर पाता है वो प्रकाश रूप में जो मैं हूँ वाला नहीं जन्म मृत्यु मुझ में नहीं है जन्म मृत्यु मृत्यु नाश ये नहीं है ये सब शरीर के धर्म है ये जड़ में है चेतन में नहीं है चेतन की जन्म ही नहीं होता जड़ की जन्म होती है चेतन की जन्म ही नहीं होता क्योंकि चेतन हमेशा वैसे भी दम मान असंग रूप और जड़ी केवल शरीर शरीर की जो है जन्म, जन्म पैदा हो गया वो वही चलता रहता है घूम घूम के अलग अलग कुछ नहीं है और वो अक्षर है सभी का अंदर रहते हुए हर चीज को प्रकाशित करते हुए उसका अंदर कोई व्यय नहीं है आगे और देखिए अकार जेषम आत्मान क्रिया कार क्रियाफल निर्म निरहकार जप्यतिषम आत्म क्रियाफल निर्म निरहकार जपस्यति सपश्य भगवान बोल रहे यहाँ पे शंकराचार्य जी की देखो अशेष अकार्य शेषम आत्मा जो है ना किसी कार्य के अंग नहीं है शेषी आत्मा जो अर्ज जो अंग शेष है ना अंग है ना अंगी है अंग भी नहीं है अंगी भी नहीं है जो इस प्रकार से आत्मा को जानते है अकार्य शेषम आत्मा ना अपने को जानते हैं कि मैं केवल विद्यमान हूं मात्र परंतु तो किसी काम में मेरा कोई भी जिसमें क्रिया है उसका फल होगा जो करेगा वो भोगेगा परंतु जिसमे क्रिया ही नहीं फल कहां से भोगेगा फल है ही नहीं इसीलिए आत्मा में न क्रिया है ना क्रिया के फल है इस प्रकार से इसलिए मैं और मेरा निर्मम निर्हकार ममत बुद्धि भी निकल गया अहम बुद्धि भी निकल गया आत्मा से जिसका वो जब पश्य। जो ऐसा देखने वाला है वो ठीक ठीक देखता वो जब जो इस प्रकार जानता है समझता है वो ठीक ठीक देखते हैं देखिए भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण तेरहवीं अध्याय समम सर्वेशु भूतेशु तिष्ठ परमेश्वरम शापश्यति। शापश्यति। इस इस प्रकार को देखते क्या समस्त भूतो में समान रूप से ये जो एक ही विनाशी भूतों में अविनाशी तत्व को देखने वाला समस्त विनाशी तत्व भूतों में पंचभूत के पराम रूपात्मक शरीर में अविनाशी तत्व को जो देखते वही ठीक ठीक देखने समस्त तेरहवें छब्स से परमेश्वर मास होगा यहां जो, उसको जो वो जो है ही बोल रहे हैं अकार्य शेषम आत्मान अक्रियात्मक क्रियाफल जो आत्मा किसी कर्म का अंग नहीं है आत्मा में कोई अपने में क्रिया का अंग भी नहीं है आत्मा में कोई क्रिया नहीं है इसलिए आत्मा क्रिया का फल भी नहीं है ना आत्मा में क्रिया का संबंध है क्रिया और क्रिया की फल दोनों के साथ आत्मा का कोई संबंध नहीं है इस प्रकार से जो आत्मा को अहंकार मत कह गया मैं ब्राह्मण शत्रु शुद्र इस कर्म करके फल फोंगूंगा ये बुद्धि नहीं है आत्मा भी सर्व शरीर के है इस प्रकार से जो समझ जाता है, है, है, है बाकी जो है सन्यासी स्त्री पुरुष और इसी शास्त्र ने मेरे को बोला ये मेरा करना चाहिए इस प्रकार भाव जो जब तक हमारे अंदर रहेगा तब तक जो है भ्रांत तो ज्ञान ही होगा परंतु ये है इसको जब तक नहीं तब तक, तक हम इसको छोड़ भी नहीं सकते hmm. क्योंकि तक तक वर्ण और स्थिति को, से से तो को।, को प्राप्त इस, इस करने के लिए वही उपाय निष्कर्म सिद्धि को प्राप्त करने के लिए क्रिया ही उसके लिए साधन निष्कर्म सिद्धि परमा संसन जो है संस हो जाता था हर एक क्रिया का संन्यास हो जाता है मेरे अंदर कोई क्रिया नहीं है मैं क्रिया का कोई अंग भी नहीं हूँ क्रिया करने के लिए करता कर्म करण संप्रोधन कितना चीज चाहिए मैं उनमें से एक भी नहीं हूँ न करता हूँ न कर्म न करण न संप्रोधन कदन मैं करने वाला नहीं कर में है अकेला हूँ किसी ने मेरे ष्ठी कोई संबंध नहीं है किसी के साथ और मैं किसी का आधारित संबंध नहीं आधार कहाँ से बन पाऊंगा इस प्रकार से क्रियाकार जो है ये मेरा पारमार्थिक कुछ भी अधिक एक ही चीज को घुमा घुमा के भिन्न भिन्न दृष्टिकोण से आत्मा केवल विद्यमान रहता है आत्मा नहीं क्रिया नहीं होगा परंतु क्रिया के साथ आत्मा का कोई संबंध नहीं है इस भाव को निश्चय कर लेना है ममा ममंकार जत्नेून स्वभावत आत्मनिजति ज्ञान अद्धवा स्वस्थ किमते ममहकार जत्ने शून्य एवं स्वभावत आत्मनिजे ज्ञात अध हते हते हते ही, ही दो मेरा अहंकार उसको इच्छा और इच्छा करने के लिए प्रयास अहंकार जत्न इच्छा ममकार अहंकार जत्न मतलब प्रयास और इच्छा मतलब मैं ये हूँ और इस अहंकार आश्रित वासनाओं को पूर्ति से इच्छा और इच्छा पूर्ति के लिए चेष्टा इससे शुन्ना ही बस समावा तो, by my very nature, I am always free from it. मेरे साथ इसका कोई शं शा, समावा तो, by my very nature, naturally, सम्मस शांति मेरा समावा है, और शांति तू पादी में है, शांतम् शिवम् द्वितम्, मैं एला हूँ, केद्र रहित हूँ, इसलिए शांतता और शांति the absolute bliss, absolute is my very real nature, वो मेरा प्रकृति है, इसलिए यदि यही मेरा सुख आत्मा नहीं थी यदि तेर फिर जो है स्वस्थता के लिए चेष्टा तो तो करने से चेष्टा के द्वारा क्या होगा यदि हम इस चीज को समझ जाते हैं कि ये चीज है आत्मा में किसी भी अवस्था में जो क्या मैं और तो मेरे साथ संबंध रखने लगे तो मैं अकेला हूँ ये कुछ भी नहीं है कोई भाषण भी नहीं है आत्मा में और कोई चेष्टा भी नहीं आत्मा में इससे रहित मैं सर्वथा इससे रहित हूँ ये सारा मन बुद्धि शरीर की व्यापार है अहंकार तो हम एक तो इसका अंतकरण के वित्तीय है ममत्व तो अंतकरण के वित्तीय है और इच्छा भी मन के विषय है और उसको पूर्ति करने के लिए प्रयास स्थूल शरीर का विषय है इस प्रकार से जो ममो अहंकार इच्छा मैं वेरी नेचर ये नहीं इसको आपको मनोपासना करके साधन करके प्राप्त तो करना पड़ेगा ये बात नहीं है हमारे अंदर शुरू से विद्यमान है आत्मनि यदि इस प्रकार से यदि हम जान लेते हैं स्वस्था की हे इह, की मतलब प्राप्त करने के लिए इसके लिए फिर किस चेष्टा से क्या लाभ है की अनेक प्रकार चेष्टा से क्या लाभ है हर प्रकार की चेष्टा को यदि हम मन से छोड़ पाते बस अपने स्वरूप में बैठने एकमात्र जो है भगवत चिंतन और आत्मचिंतन के मनुष्य शरीर को बिताने के लिए कोई अवलंबन चाहिए तो भगवान बोला कि नहीं कस्तम आपकी जा तो तो एक भी बिना किसी कर्म के बिना रहा नहीं जाता शरीर में तो क्रिया होता रहता है इसलिए यहाँ पे परिवर्तन हो रहा है मैं तो इसके अंदर पीछे अपरिवर्तनीय तत्व हूँ तो जो परिवर्तन को देखने वाला हूँ समझने वाला हूँ इस प्रकार से जपरशति से जो देखता है वो ठीक ठीक देखता है बाकी जो है मैं करता हूं, मैं इस कर्म कर के फल को प्राप्त मैं करूँगा एवं स्वभाव क्वालिटी आत्मा ज्ञात अध्यम की मीन फिर स्वस्थता के लिए मार्ग के लिए बात उसमें चेष्टा के लिए क्या लाभ है तो ज्ञान मात्र इसका एक मतलब ज्ञान ही ज्ञान का फल है और इसका और कुछ भी आवश्यकता ही नहीं है और नया कुछ मिलने वाला है चेष्टा करके और कुछ मेरे को भी नहीं अधिक कुछ मिलने वाला भी नहीं बस अपने स्वरूप रहना यही जो है मुख्य रूप से ठीक ठीक वस्तु तो को समझना यही ज्ञान है और ये ज्ञान होने के फल फलस्वरूप हो क्या होता है कि बाहरी जगत के प्रति जो प्रतिष्ठा होती है वो धीरे धीरे रुक है। आगे व्यक्तारमे व्यक्तिनात्मज्ञ एव जन्न थाज्ञ स आत्मविद जन्न था ज आत्मविद जो अहम कर्तारम आत्मा तथा वे तार व्यक्ति जो अहम कर्ता रत्मान तथा वे तारमेव जो अपने को करने वाला जानने वाला इस प्रकार से जब मानता है जानता है व्यक्ति मतलब जानता है जो व्यक्ति जो व्यक्ति जानता है क्या जानता है करता, मैं करता हूं अब मैं को अपने को करता रूप में जानता है तथा फिर अपने को मैं जानने वाला, समझने वाला हूँ इस प्रकार से भी जो जानता है अशो आत्मज्ञ एवं नवती अशो आत्मज्ञ एवं तो न भवती इस व्यक्ति को आत्मज्ञान अभी तक पूरा नहीं हुआ जो अन्यथा ज्ञान इससे विपरीत जो जानता है मैं अकर्ता अभोक्ता असम जाता था वो आत्म आत्मविदर्थ रूप से जान लिया ये लोग करके जान लिया क्या मैं करता भक्त दृष्ट सुन अभी तक ज्ञान नहीं हुआ जस मतम तस्तम अमतम मतम जस नश और जो कहते हैं कि मैं का तक ठीक से समझ नहीं पाया नहीं नहीं तो आत्मा को जाना, अभी भी जाना था। जो है अच्छी तरह से जान लिया वो अभी तक आत्मा को नहीं जाना अभी जाना था। जो अभी तक नहीं जान पाया वो आत्मा को ठीक ठीक जाना अभी जाना था मतलब कि विषय रूप में नहीं जाना था तो छठो भूत जान लिया उसको तो ठीक से जाना इसीलिए हम हम हैं जो हम है है। जो कर्तारम तथा अपने को मैं करता हूँ असो आत्मज्ञ एवं न्यक्तिश्चित ही आत्मज्ञ नहीं है असो आत्मज्ञ व नवती इसके विपरीत जो अन्य इससे विपरीत जो अपने को अकर्ता भोक्ता वो को जानता है, वो को जानता है, इसमें जो है भगवान शंकराचार्य की व्याख्या की शरीर इंद्रियों की मन बुद्धि को अपना तो मान करके मैं कर रहा हूँ मैं समझ रहा हूँ इस प्रकार से हमारे मन में भावना उठती है परंतु वो मैं अहंकार का है वो मैं शुद्ध आत्मा का नहीं है वो बुद्धि का बुद्धि का ही है शुद्ध आत्मा का नहीं है ना हो सकता है इस प्रकार से जो व्यक्ति जानता है समझता है अत अनुकूल व्यवहार भी करता है तो क्या होता है? वो संसार मुक्त हो जाता है वो आत्म का पुरुष माना जाता है जीवन मुक्त माना जाता है अन्यथा जो है वो आत्मवीत तो नहीं है अन्यथा ज्ञा जो उल्टा जानता है न तो मैं अकर्ता भुक्ता आत्मबीत है यदि कर्ता भुक्त जानने वाला हूँ नहीं हुआ अभी पूरा कोशिश कर जथातात्मन देहादिस्त्मो मत तथा फल कर्मात्मता फल कर्मात्मता जथनत्तेम जथन्यत्म देहादीस्वात्म मत तथा अकर्तूरिज्ञा भगवान हाँ। क्या बोल शरीर शरीर भिन्न होते वे भी आत्मना तो के साथ करके हमारा बोध होता है जनत्य अपी जैसे हम भिन्न होते हुए भी वो लाइट को समझने के लिए उपाधि चाहिए चाहिए इसीलिए जथा अन्य अपी तादात्मक मतलब शरीर में आत्मा का आत्मा हो जाता है। इसलिए शरीर की क्रिया को मैं कर रहा हूं, ऐसा है। तो को बोलता था, व्यापक हूँ इसको नहीं जानने के कारण फल कर्मात्मा तम आत्मा, आत्मा मैं कर्म और फल वाला हूँ फल कर्म हो गया क्रिया प्रकार आत्मा आत्मा का कर्म और फलात्मा का था मतलब क्रिया और क्रिया के फल के साथ मेरा संबंध है ऐसा भावना हो जाता है इस प्रकार शरीर से भिन्न है ठीक जो शरीर की क्रिया को मेरा क्रिया मान लेते हैं शरीर इंद्रमन बुद्धि को अपना मान करके शरीर इंद्रमन बुद्धि की क्रिया को मेरा क्रिया ऐसा मानते हैं अज्ञान से तथा अकर्तुर अभिज्ञान क्यों क्योंकि मैं सर्वथ असंग हूँ अकर्ता हूँ अभोक्ता हूँ इसमें नहीं हुआ आता विपरीत जो है कोई अच्छा काम करते है, तो हैं तो लोग बहुत शाबाशी अच्छा देते हैं इसी से वो अकर्तुर अभिज्ञानात्मक करता रहे तो इसका नहीं जानवर्धन फल कर्मात्मता फल और कर्म रूप आत्मा में आ जाता है यही तो अज्ञान है कि अपने को इस प्रकार विपरीत रूप से समझना देखना यही जो है अज्ञान नहीं दिखाई देता, का दिखा देता उससे सुखी दुख भी होती है यही चीज बंधन की हेतु है यदि तो होते तो शरीर में परंतु तो इसके साथ हमारा कोई संबंध नहीं है भगवान इसलिए शरीर दिया कि आत्मा को ठीक से समझने के लिए कि जड़ में चेतन जैसे क्रिया हो रहा है कोई चेतन तत्व विद्यमान है वो चेतन तत्व के बिना जो है उस लाइट बिजली के बिना ये बल्ब नहीं जल सकती, परंतु तो बिजली बल्ब से हमेशा भी है बल्ब बाजार में दुकान में खरीदों को मिलता है मिलता है इसके साथ बिजली का कोई संबंध नहीं है परंतु बिजली को समझने के लिए इस टेबिल को हमने यहाँ सामने रखा जिससे लाइट दिखाई दे रहा है परंतु दोनों बिल्कुल अलग था का शरीर के भी जो है परंतु आत्मा हमेशा फल और कर्म से रहित है ज्ञान क्योंकि आत्म अकर को अकर्ता भुक्त रूप में अभी तक हमने जीरो नहीं कर पाया फल हो लगता है कि हम कर्म करके का फल भोग रहा है का फल भोग रहा है न मुझ में कर्म है ना कर्म का फल है परेशानी आदमी तो होता है, शरीर को होता है। शरीर से अतादात्म कर लिया कि मेरा शरीर है भगवान तो, तो शरीर इसलिए दिया था कि शरीर में नहीं करके जड़ जड़ की क्रिया को देख करके चेतन तत्व को समझो परंतु हम जड़ की क्रिया नहीं जो है मस्त हो गए उसमें रुक ग उसके पीछे एक भी नहीं बढ़ पाते देखिए घुमा करूपत्तम ये जो है आत्मा को समझने के लिए यही उपाय है इसको यहाँ पे देखिए दृष्टि श्रुति मत स्वप्ने दृष्टा जने सदा शादा। सदा आत्म स्वरूप अत प्रत्यक्षता आत्मरा आत्मा को देखने का समझने के लिए यही उपाय है आत्मा की प्रत्यक्ष होती है कहाँ पे इंद्रिय के माध्यम से शरीर जब व्यापार करते हैं ये दृष्टि के माध्यम से के माध्यम से मत के माध्यम से बोध के माध्यम से में जैसा दृष्टा अपने को इस इस, इस रूप में देखते है। साथ मिला साथ मिला अपने देखते हैं परंतु मैं ही उठने के बाद क्या निश्चय करता है मैं ही सारा रूप बन करके इस प्रकार सुख दुख को भोग रहा था सप्न में उठने के बाद में निश्चय करता इसी प्रकार शब्द कर प्रयोग मतलब तो करने के बोलते हैं इसी के माध्यम से ही आत्मा को समझना है इसी के माध्यम से अपने को अनुभव करना है जैसे अनुभव करने से ये चीज जो है दृष्टि श्रुति मत विज्ञा शब्द में दृष्टा मतलब समस्त व्यक्ति के द्वारा यही देखा जाता है कि देखना सुनना मनन करना जानना में देखा जाता है। वो एक जो है आत्मा में सब कुछ हो रहा है एक ही आत्मा मोनो एक्टिव कर रहा है अलग अलग रूप धारण कर रही है सभी के साथ आत्मस्वरूप एक होने कारण अत जो भगवान ने यहाँ पे मिलकर दिया था कि एक अलग करके विवेक करके समझ कर लेगा और हम लोग उसको उल्टा कर दिया। शरीर दिया था भगवान ने कि इसके साथ देख करके ये जो है को इससे भिन्न करके समझ लेगा क्योंकि शरीर जड़ है पंचभूत से बना हुआ है आत्मा पंचभूत से बना हुआ नहीं आत्मा की उत्पत्ति नहीं होता है नाश नहीं होता है ये आसानी से समझ जाएगा परंतु बीच में एक माया एक ऐसा फैक्टर आ गया हमारा दिमाग कोई उल्टा कर दिया दिमाग कोई उल्टा और ये जो है जो हमारा देखने का विषय सुनने का विषय बनता हम लोगों की आत्म बुद्धि परंतु हम लोगों ने वहीं पर अटक गया फंस गया जो बुद्धिमान व्यक्ति विवेक पूर्वक थोड़ा सा उससे अपना को अलग कर पाते वो भगवान की महिमा को समझ जाते हैं और ये शरीर बंधन में नहीं आते शरीर बंधन नहीं आते सपने सपने में सपने दृश्य दृष्टा देखा देखा व्यक्तियों जाता है क्या मैं आंख से देख रहा हूँ कान से सुन रहा हूँ मन से जान रहा हूँ तो आसान आत्मा स्वरूप आत्मा के साथ मिल करके मैं ही उस रूप में अपने साथ मिल करके दिखाई पड़ता ही अतः प्रत्यक्षता आत्मा इसीलिए इसी से इसे आत्मा की बोध हो जाना चाहिए जागृत शक्शु की क्रिया को देख करके ही जागृत की क्रिया कहाँ हो रहा है वो करके, उससे आप करना की प्रक्रिया है। इस प्रकार से जब आप अपने आप इसको जान लेंगे तब क्या होगा देखिए फल अवस्था होते हैं परलोक भयम जस नास्ती मृत्यु भयम तथा स्वात्म स ब्रिया परलोक भय जस ना मृत्यु आत्मसोचु सब्रह्म इंद्रिया परलोक भय जस ना परलोक में जाके क्या करूँगा वहां पे तो सुख दुख भोगना पड़ेगा भगवान भेजेंगे परलोक मतलब अगला शरीर इसका भय निकल गया शरीर आना ही नहीं है और मृत्यु भय जाता और फिर मरूंगा हाय मैं मर जाऊंगा हाय मैं पैदा हुआ मैं मर जाऊंगा मरने के बाद क्या होगा ये सब चिंता जिसके मन से निकल गया मृत्यु भय भी निकल गया परलोक का भय भी निकल गया परलोक भी नहीं है मृत्यु भी नहीं है आत्मा आत्मा तो एक ही लोग है केवल आत्मलोक है और जन्म मृत्यु तो आत्मा है आत्मज्ञ उस आत्मज्ञानी के लिए क्या होता है अरे क्या ये ब्रह्म पद को लेकर के लोग लड़ाई कर रहे है? जो मतलब अधिकार को लेकर के लोग लड़ाई करता है इंद्रत्व अधिकार हिरन नगर ब्रह्मत्व के अधिकार यहाँ तक की जो है उनकी दृष्टि में अरे क्या मूर्खता होता है क्या सोचनीय है ये सोचा उनके लिए दुख की बात है कि लोग इस पद के ले कर लड़ हैं पद और पदवी को लेकर लड़ रहा है जहाँ पे परलोक नामक कोई वस्तु है ही नहीं ना कि जिसमें प्राप्त करूंगी कुछ है ही नहीं आत्मा में आत्मा जन्म इसलिए यहां तक भी सोचा हो जाता मतलब अनुशा करता है कि देखो मनुष्य शरत इतना बड़ा पद भक्तवान ने दिया हुआ है यहाँ भी आकर के पद की महिमा से अपने स्वरूप को नहीं जान पा रहे हैं और मनुष्य शरीर के लिए शरीर आसान आश, है ये यहाँ से क्योंकि वहां पे इतना है और पे इतना सुविधा है से आपने को अलग करना बहुत परलोक के लिए चिंता नहीं करना आगे जाके क्या होगा मृत्यु तो से नहीं डरना है क्या मृत्यु जन्म मृत्यु मुझ में है तो नहीं इसलिए इस प्रकार इस आत्मविद्ता पुरुष के लिए इंद्र पद भी ब्रह्मा जी के पद भी जो है सुख के योग होता है मतलब, मतलब जितन, इंद्रो को तो और अशांति है जिसके पास जितना धन संपद है ना यदि वो पहले से मन का अलग नहीं करे तो वो उसका अशांति अशांति बढ़ता ही रहता है बढ़ते नहीं है वो इसलिए पहले से ही परलोक मतलब की अथवा जो है मृत्यु भाई को मन से अता करके यदि किसी हुआ उसको मरना नहीं उसको भी नहीं है। इस, प्रकार, इस प्रकार की आत्मव्यता पुरुष के लिए इंद्र पद पर महर नगर में पद ये भी उनके लिए शोचनीय की कारण बन था ये क्या मनुष्य शरीर मिला था देखो जहां से मुक्त हो सकता था और अब जाके इंद्र पद में जाके जम पद में जा करके ब्रह्मचर्य के पद में जा करके लंबा समय फंसा हुआ रहेगा वहां पर ईश्वर तेन किस ब्रह्मेन्द्र तेन वाप कृष्णा चित सर्वतना सर्व दिनोद ईश्वर तेना ब्रह्म कृष्णाचे सर्वता चिन्ह सर्व दिनोद कृष्ण ही जो है समस्त अशुभ दिनता के उत्पन्न करने के लिए कारण है कृष्णा चे कृष्णा जी आपका छूट गया कृष्णा चेब तो चिन्ह हर प्रकार से इच्छा मन से यदि निकल जाता है दीन भाव को क्यों प्राप्त करना है कि मैं मतलब ये लोग होते भी, हो, तो इच्छा बैठी गए इसलिए अथात तो आनंदा करके परिषद में और ब्रह दोनों परिषद में आता है वहां पे दिखाया गया राजा हो युवा हो पढ़ा लिखा हो बलिष्ठ हो शत्रुशून हो उस राजा के पास जैसा सुख होता है वो सुख एक सुख की स्मॉलेस्ट यूनिट को दिखाया सर्वनिम्न मात्रा उसका सौ गुना सत गुणा ऊपर नहीं जाते इस प्रकार ब्रह्मा जी के इन सभी शुक, इतना सुख की मात्रा क्षत्रियो वासनाओं के द्वारा पीड़ित नहीं है और अमृत नाम कुटीलता नहीं है इसके पास और सुख अपने आप भी आता है उसका तो अपने आप ही होता है न की तस्त चाहे वो इंद्र हो चाहे ब्रह्मा क्या फर्क पड़ता है यदि आपके पास कुछ किसी प्रकार की इच्छा नहीं है मतलब भगवान मुझे ये दे दो भगवान मुझे हो जाए ये नहीं है तो जो ईश्वर से अथवा देवी देव से तो क्या लेना देना क्या लेना देना कृष्णा चेत सर्वथिन्ना कृष्णा यदि मन से हर प्रकार से टूट गया जो वो प्रथम हो बने सर्व दैन्य उद्भव अशुभ अशुभ समस्त दिन उद्भव के कारण कृष्णा है कृष्णा का विशेषण है दो एक है सर्व सर्वन उद्भवा कृष्ण हमारे थी हम सम्राट होकर सश्मिन राज होती थे, थे सम्राट हम सम्राट होकर जी सकते हैं हम भिखारी होकर के जी रहे यही दिनता है भगवान ये दो ये दो ये सब जो पहले से हमारे पास पासितम कृष्णा है अशुभ एक अशुभ अशु। कल्याणकारी नहीं अकल्याणकारी है ये ये उद्भव हर प्रकार से टूट गया आपने कर दिया मन से सर्व दैन्य उद्भव अशुभा कृष्णा समस्त दीवता की उत्पन्न करने वाला अकल्याणकारी जो कृष्णा है सर्वथा छिन्ना चेत यदि हर प्रकार से टूट गया तब ईश्वर तक फिर इंद्र से ब्रह्म से क्या लेना न न पुना पद मिल जाए चाहे इंद्र पद मिल जाए वो लोग वहां पे पा रहे हैं जमराज बोल रहे अरे नचिकेता पस गया मैं यहाँ पे आता अभी मन में इच्छा हुई थी जाना मैं हमसे अनितम नहीं पद जतो मैं नचिकेता चित्त अनित ध्रव्य प्राप्त मानस में अभी मैंने सोचा था ये नचिकता को चयन किया था अब भगवान ने मेरे को जो अब जम में बैठा करके अधिकारी बना दिया और जो है जीवन मुक्ति का आनंद रहता जो है ये दो विशेषण दिया सर्व दैन उद्भवा अशुभा तृष्णा सर्वतना जो हर प्रकार से मन की जितना जितना है जगह चंदे का मरण ब्रह्म हो, हो गया। इसी समय ये जीव कर वेदांतिक सिद्धांत के अनुसार ज्ञान के बाद जो है ईश्वर तत्व तक, तो तक जो है रणगर्भ तत्वशील हो जाता है ईश्वर को भी फिर कोई आवश्यकता नहीं रह जाता अज्ञान दशमें भगवत की को भगवान की होता है इश्वर, वो पान करके जब हमारे फिर कुछ नहीं रहेगा ईश्वर तत्व शुद्ध चेतन होकर के हमारे अंदर विद्यमान होकर के प्रकाशित होकर हमारे पास दो तत्व तो नहीं है एक ही तत्व तो एक ही तत्व तो ही उपाधि भेद से अनेक अनेक नाम से बोला जाता है अक्षर कहीं ईश्वर कहीं आकाश हिरण नगर दो कभी फिर जो विराट पुरुष फिर जी पेड़ पौधा ये सब एक ही व्यक्ति का ही नाम है उपाधि एक ही व्यक्ति अनेक नाम से अनंत तो नाम से बोला जाए ठीक है आज इसको यहीं पे रखते हैं फिर कल देखेंगे इसको अब जो है थोड़ा वैराग्य शतक वैराग्य शतक में भी अवधुत चर्चा शुरू हुआ कैसा अंतिम जीवन को कैसा बिताना है हो जाता है तब तो अंतिम समय को इसको कहां तक ये भी चरण के लास्ट गया था चार चार करते हैं निरपेक्ष्म स्वातंत्रेन निरंकुश्वा सदाज महोत्सव त्रैलोक राध्य न के देखी इसको बो, अभी बोला ना ईश्वर ब्रह्म पद से क्या होगा यदि मन आपका जोग महोत्सव भगवान से एक होने का जो महान उत्सव उस उत्सव में जोग महोत्सव में स्थिरता को प्राप्त कर लिया फिर तब ये त्रैलोक राज्य तीन भुवन के राज्य मिलने से भी क्या लाभ है क्या करना है उससे योग महोत्सव यदि जब यदि जोग रूपी महोत्सव एकत्र बोध यही महान उत्सव है संसार में बाहरी इतना शब्द पुरानी और फटाफूटा हो जाता है फिर भी निश्चिंत होकर के बैठा हुआ है जो भिक्षा मिल रहा है उसे संतुष्ट है और जहाँ राय कांग्रेस जगह मिलता है जो जो दे दिया, इस प्रकार स्वातंत्र निरंकुश जहा कहीं भी किसी प्रकार जाने में कोई अभी वो चिंता नहीं वहां जाऊंगा तो क्या होगा यहाँ जाऊंगा तो कुछ नहीं अरे कुछ नहीं होगा आत्मा में कुछ के साथ कोई संबंध नहीं है शांतम प्रशांतम हमें संबंध एक प्रशांति में भरा रहे इस प्रकार योग हमको मनाना है तो का मैं कभी हम कभी अलग हुआ ही नहीं परंतु भ्रांति से जो भिन्नता की जो प्रतिति होती है भ्रांति मिट जाए तो योग महोत्सव शुरू हो जाता है योग महोत्सव सही योग महोत्सव जैदी, जैदी जो जो कोई हमने महोत्सव बना दिया हो हो जाता है, तो है। जाता है जाता है तो तो जाता है।, की है कि राज्य तो तो क्या लेना देना पे कुछ कुछ भी नहीं लग लग भगवान में और कोई उस अवस्था में जैसे भगवत गीता के द्वितीय अध्याय के अंतिम श्लोक क्या बोलते हैं समुद्र तद्वत्मा जब प्रतिशंति सर्वे न काम कामी समुद्र तो की तरह जब आप अचल भाव में बैठे तो भोग्य वस्तु थोड़ा आया भी और गया भी तो क्या कोई मन में विक्षेप नहीं उठता उसी को मन में रखते यहाँ पे देखिए बोल रहे हैं द्वितीय अध्याय की बहात्तर माँ श्लोक अंतिम श्लोक में देखना पूर्व मानव अचल प्रतिष्ठा समुद्र जैसा भरा हुआ अचल प्रतिष्ठा छोटे छोटे यदि कोई में उछलता है कुदता है समुद्र के लहर के सामने तो क्या है वो कुछ भी नहीं है कुछ भी नहीं है वो ठीक इसी प्रकार समुद्र कोई जीव यद उछलता है कुदता रहता है समुद्र की लहर के सामने क्या है वो तो बहुत है वो इसी प्रकार जब आप जो महोत्सव मना रहे हैं मन जब भगवान से मिलने का महान आनंद में मतलब तो लग गया तो फिर छोटा छोटा संसार की भोग से क्या लेना देना है उसी को मन में रखते बोलते हैं Dunes, पुरुष कभी भी फिर लोग मन नहीं आता क्यों ब्रह्मांडम मंडली शुभ न खु जाये ब्रह्मांड मंडलीय मन सफरी स्फुरी न खु जाता इच्छा ही छूट जाता है क्योंकि देख लिया की इस वस्तु से हमारा कोई प्रयोजन सिद्ध होने वाला नहीं है शरीर जा के लिए जो भी कुछ चाहिए हो तो भगवान ला देगा प्रबंध पूरा कर देगा उसको अलग क्या चिंतन करना तीन मनुष्य व्यक्ति विवेक जोधीर व्यक्ति ब्रह्मांड मंडली है ब्रह्मांड आत्मज्ञान के सामने सा तीन का अवधि अवधि मतलब समुद्र कोई छोटा मछली अथवा कोई जीप समुद्र में उछलता है उससे समुद्र में थोड़ा कुछ भी विक्षिप नहीं होता था ना जाए तो विक्षोभ न जाए क्या फर्क पड़ता है कुछ भी विक्षेप नहीं होता कुछ भी विक्षेप नहीं होता देखिए अभी आ करके ग्रंथ करने अपनी वही अनुभूति का अद्भुत परिचय दिया यहाँ पे ब्रह्मांड मंडली मात्र सारा ब्रह्मांड एक छोटा सा टुकड़ा व्यक्ति क्योंकि सफर समुद्र के अंदर छोटा सा उछाल कुछ करता भी है शुभ नखल हो जात शुभ नखल हो जात उसके अंदर जा। कोई क्षोभ निश्चित उत्पन्न नहीं होता वो तो पूरा अकूर्ज हमारा संपूर्ण भरा हुआ है उस बना कोई व्यक्ति कुछ राश कुछ नहीं होता परंतु तो तो ये महोत्सव होने से सब सब एकथ्य तो के अनुभव तो से, से जो महात्मा एक मतलब अपनी पूर्णता व्यापक को समझ जाना यदि तो उसमें मन स्थिर हो गया तब फिर ये बाहरी भोग को तो मत से थोड़ा बहुत आए अथवा जाए से क्या खराब पड़ता है समुद्र समुद्र में में में में इतना थोड़ा बारिश के के कोई नहीं नहीं होता होता पानी कुछ स्त्री रह जाता है इसलिए तो हम जो है बोल रहे हैं देखो लक्ष्मी को धन संपद को बोल रहे हैं ये मजेदार श्लक लिखा मातर लक्ष्मी भजरम मका भोशु स्पृहया लवस्त आ निस्पृहादत पलाशपत्रपुटिकात्रे प्रवृत्ते भिषा वस्तुशंप्र वृत्म समीहामे मातर मातर्लक्ष्मी भजस्स कंचिदरम मा काीर्मा स्म भू भोगेशुस्या लवस्त वसे काुत पलाश पत्रपुटि का पत्रे पवित्रीते भिक्षा वस्तु वशं वृत्ति समीहामे ये माता लक्ष्मी जाओ जाओ अब तुम्हारा कोई काम रहे नहीं रहेगा लेकिन उन्हें चौबीस बार गायत्री उपासना की तब तो माता दर्शन नहीं दिया फिर जब संन्यास ले लिया हो तो गया तब जो है वो हमारा इसमें जो पंचोदशी ग्रंथ के पहले वो ये भूमिका में लिख पढ़ा था पहले उसने तब चौबीस मतलब तब गायत्री माता जन्म उनको दर्शन दिया तब बोलते हैं जब तुम्हारे कोई आवश्यकता नहीं है। था तुमने नहीं आया अभी बहुत प्रचार होगा तेरा मतलब लोकहित में आएगा तुम्हारा काम तब जा करके वही शत्रु जो हुआ है उनका से यही तो प्रार्थना करना है अब आप हमसे कुछ आशा मत रखो बस आपको प्रणाम से नमस्कार से मेरे को छोड़ दो अब हमारा में मैं आ गया ऑब्जेक्ट तुम लोगों से से लक्ष्मी चर्च कुछ मत आवश्यकता नहीं है माँ कांक्षी माँ हमसे कुछ अभी उम्मीद मत करो जो लोग भोगी सुस्या उनका तो उ, उ, उ, तो वो वो तुम्हारा सेवा करेगा वो तो तुम उल्लोकन के अधिन होकर हमारे पास तो तुम्हारा कोई काम नहीं आज जैसे प्रथमा बहुवचन है मतलब जैसे गुरु उसका स्पृया मतलब बांछा विशिष्ट आशा रखने वाला उम्मीद करने वाला पुरुष गणि तुम्हारा अधिन होकर के रहेगा निष्प्रियाओं के व्यक्ति के लिए तुम्हारा कोई आवश्यकता नहीं चलो, से। ये गया। की है चलो है वो का जब संसार से कोई वस्तु कोई रहा ही नहीं गया इससे क्या लेना देना है सद्यूत पलाश पत्र पुटिका पात्रे की भिक्षा बस बस करना भी नहीं चाहते है बस जहा पे जाऊँगा वहां पर कोई पत्ता पुता मिल जाएगा उसमें थोड़ा भिक्षा लेकर के खाके और हाथ धोके चले जाएंगे मैं बद्रीनाथ में देखा था ऐसे महात्मा ते थे हाथ में थोड़ा भिक्षा लेते थे खाया मैं एक दिन पूछा ना था हे, हे, करके मेरे तक खांस दिया चले बोला भी नहीं, नहीं। बस एक हाथ में लेते थे थोड़ा गर्म में कुछ नहीं बस उसको खाके अब खुश और, और कहा चले जाते थे कहाँ छूट जाते थे किसी को पता ही नहीं लगता कैसे कैसे तो सूत पलाश पत्र पुटी का पात्र इस समय जो जो पत्ता पुत्ता मिल जाता है उसी में ही पवित्र के उसको धा के पूर्ण करके पवित्र भिक्षा वस्तु भी भीक्षा में जो मिल जाएगा, उसी से जीवन धारण कर लूंगा इसलिए माता लक्ष्मी अभी तक तो तुमने मेरे को लक्ष्य किया ठीक है अब मैं संन्यास ले दिया हूँ अब तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है और तुम दूसरे किसी को अनुकोित करो मेरे से कुछ आकांक्षा मत रखना मैं आप तुमको पूजा नहीं कर विषय भोग, भोग में बेकुल ोग जो विषय भोग में व्याकुल है और तुम्हारा करेंगे, करेंगे, वो तुम्हारा सेवा करेंगे पूजा हमारे लिए तुम्हारा कोई अवश्यता नहीं रहेगा अब तो मैं केवल मात्र जहाँ जो भी कुछ मिलेगा उसी में थोड़ा वस्तु लेकर के दो जाके खाके उससे बस चल परिग्रह सबसे बड़ा परिग्रह अभी अपना शरीर ही हो गया सबसे बड़ा से कोई अब के आवश्यकता नहीं ये तो भिक्षा के लिए हो गया फिर आगे देखिए बोल जा उसका जीवन कैसे चलेगा ये शिखर नि छंद है महाश्वी विपुल शरचंद्रदीप विरति वनता संग मुदित सुखी शांत शेत मुतनुर्भूति नृपीरतनुर्भूति नृपी महाशयया पृथ्वी विपुल मुपधनम भुजलताशम गजनमुकूलो यदीप विरतिवनिता संग मुदितता सुखी शात शे शब्द अभी जो है जानवे गोदी के की शहर महासंचय विस्तार है ये नहीं की छोटा विस्तार में सोच जहाँ मर्जी सो जाओ जितना मर्जी लपेट जाओ पृथ्वी सबसे अच्छा भूमि है वहाँ पे महासंचमें खा पी के सोने के लिए पृथ्वी है और विपुल उपधानम भूजलता जो हमारा जो बाहुई जो है हमारे तकिया काम करता है कोई असुविधा नहीं है बाहू से विपुल तकिया और मच्छरदानी भी लगा हुआ है आकाश हमारा मच्छरदानी है और वायु हमारा फैन है आकाशम व्यजनम अनुकूलम अयम अनिल जो वायु बह रहे हैं ये जो हमारा व्यजन है मतलब तो पंखा की काम करता है और आकाश ही हमारा जो है मच्छरदानी लगा हुआ है बस क्या वो और है आकाश ओरनी है है, कहे शरद की चंद्रमा की तरह पूर्ण चंद्र बिंदुमा उससे अभी क्या लाइट चाहिए शरद चंद्र दीप और एक मजे के बाद बोलू अब मेरा एक बहुत अच्छा पत्नी भी बन गया वो कौन है पत्नी बोलता वैराग्य मेरी पत्नी है और वैराग्य को लेकर मैं हमेशा जो किसी वस्तु के साथ संग करने का जो संग रहित हो जाने का मुदित उससे संग रहित हो जाने का जो है आनंद है बस उही से तुष्ट होकर के सुखी शांत मैं जो सुखी होकर के शांत होकर के सोता हूँ मुने मनशील इवा, जो शरीर को भरण पोषण नहीं करने वाला राजा की समान सोता हूँ शरीर के भरण पोषण सार्वभौम के राजा के कि शरीर को नहीं भर अतनुतु मतलब होता है तो शरीर अतनु मत था शरीर रहित शरीर रहता सम्राट सस्मिन राजा थी सम्राट आप विराज करते हुए बस यहाँ पे तो अतनुभ तो अखंडित तो ऐश्वर्य संपन्न रूप बोलते हैं पे मतलब बहुत जो है हमारे हाथी हमारे लिए तकिया के काम करते हैं और आकाश हमारे ओरनी है और वायु हमारी फैन है शरत चंद्र के दीप हमारी प्रकाश है और वैरग हमारी पत्नी होकर हमारे साथ सोते हैं, शांत शेते। इस प्रकार से मैं जो है शुख, शुख, शुख, शांत होकर सहते हैं वो मुन श्री मुनि जो इस प्रकार चिंतन करते हैं जोगिना धैर्य पिता क्षमा जननी शांति चिरागे शत्यम दयाच भगिनी दिगोपिवशन ज्ञान मृत भोजन कुटुम बदस कस्मा योगिना है भाई किससे भय होगा धैर्य जस पिता क्षमा जननी धैर्य जिसका पिता है क्षमा जिसका जन भ्रता और भोजनम ये जस कुंबन ये जिसका रिश्तेदार बन गया बद सके अकस्मात भयम जो गिन बोलो तो इसने किस किससे भय होगा इस प्रकार के व्यक्तिगत में किसी से कोई भय नहीं ये जो है अच्छे करके जो है बार बार विचार करना कि क्या सुंदर वैराग अवधुत होना अवधुत हो जाना ये जो है सबसे बड़ी साधना की पराकष्ट है महाशय या पृथ्वी विपुलम और पधानम हो जाना था विशाल संचल की पृथ्वी हमारा बिस्तर है और हाथ हमारा तकिया है आकाश हमारी उर्णी है और वायु हमारी फैन है शरद चंद्र वो हमारी प्रकाश है नाइट और वैराग्य हमारा एकमात्र साथी है इससे खुश होकर इस, इस असंगता की खुश असंगता की खुशी मेरा है साथी है इस प्रकार शांत होकर जो सोता है वो मुनि अतनुवृत्ति नहीं पड़ेगा मतलब अतनुवृत्ति निर्प जो अपने शरीर को भजन पोषण नहीं करने वाला राजा के सम्राट के समान अब यदि यहाँ पे वो सम्राट किस अखंडित ऐश्वर्य मतलब अखंडित जब शरीर के साथ तादात्म्य करेंगे तब हम खंडित हो गया तादात्म्य नहीं करेंगे तो अखंडित हो गया अखंड सर्वभ राजा के समान सा जाते अल्प परिसर में विशाल परिसर में राजा के समान सम्राट को करके सत्ता ठीक है समय धन्य पूर्ण पूर्णम तोर्णमा लाभ पूर्णमे वावशिष्य ओम शांति ओम नमो नारायण नमो नारायण नारायण